अष्ट मंत्र की व्याख्या हुई पूरा न कुछ बाकी दूसरी पंक्ति तस्मा गर्भ प्राण अभिजाते अन्नत प्राणों मन सत्यम अन्नत प्राण अभिजाते तस्मा चाणसे मन तस्त मनो मन आख्य संकल्प विकल्प संशय विकल संशयर्णयाद्यात्मक अभी प्रान मन हिन्गर्भसे प्राणा मन विकल्प संशय विकल संशयनर्णयाद्यात्मक अभी वो प्राणवृत्तिर मनोवृत्ति राह प्राणा मन उपाधि की सृष्टि से उपाधि विशिष्ट उपहित की उत्पत्ति कही जाती है उपाधि तो की उत्पत्ति होने से प्राणवृत्ति प्राण उपहित आगे मन समि प्राण समि बुद्धि उपहित को हिरण्यगर्भ कहते हैं तो प्राण की उत्पत्ति होने से प्राण उपहित की उत्पत्ति कही गई उसके बाद मन समि मन मन आख्या मन मन आख्या मन सदसा संकल्प विकल्प संशय निन्नाध्यात्मकम जो संकल्प रूप विकल्प सम्य कुछ करने के संकल्प करते और एक सम्य कल्पना शोभना अध्यास संकल्प एकदम सम्यक एकदम इष्टम विकल्प कल्पना करना विभिन्न प्रकार और कभी संशय होता है निर्णय खन से बुद्धि उसमा अंतर होता है मन बुद्धि अंत मिला करके निश्चय बुद्धि संस निर्णय आदि आत्मक आदि से इच्छा द्वेषा सब कुछ मन का धर्म है आदि सब ये मन है अभिजाते टीका में टीका में हो गया था ज्ञान हो गया था ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति अतिष्ठित अष्ठा विशिष्ट जगद व्यष्टिप तरह साधारण समिपूत्रस्यकर्थ ये हो गया था प्राण अरे मन आख्यम अव्याय मन है समिप विवक्षिता यहाँ समिवशित है क्योंकि व्यष्टिप की उत्पत्ति लोकसृष्टि उत्तर काल बाद में समष्टि रूप की उत्पत्ति हुई मनरूप तदुपहित तो हिरण्य गर्भ हुआ भाष्य में तत्व सत्यम संकल्पाद्यात्मका सत्यम मन से सत्य उसके बाद सत्य की उत्पत्ति हुई सत्य सत्यकार सत्याख्यम सत्यनामक आकाशादि भूतपंचकम अभिजाती सत्य सत्यत सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म उसको नहीं लेना उत्पद्यमान सत्य आकाशादिभूत सत्य तो ने माना जाते प्रसिद्ध है और इसमें उपनिषद कहते सत स्यज चैत सत्यम सत और त्यत पृथ्वी जल तेज अमृत अमृत को दो विभाग करके पृथ्वी जल तेज को सत करके त्यात अमृत है वाय आकाश मिल करके सत्यम होता है तो आकाश आदि भूत पंचक को सत्य शब्द से कहा अभिजायती उत्पन्न होता है यहाँ हिरण्यगर्भ, प्राण मन उत्पत्ति के बाद आकाश आदि पंचक भूत पंचक जो कहा गया प्राणादि आदि की उत्पत्ति तो भूत से है इसलिए यहाँ जो भूत है यह स्थूल भूत पंचीकृत भूत अपंचीकृत भूत से ही प्राण मन ये सब इंद्रिय की उत्पत्ति होती है इसलिए प्राण उत्पत्ति मन उत्पत्ति के बाद जो भूत की उत्पत्ति कही गई ये पंचीकृत भूत है तस्मा सत्याख्याद भूतपंचकाध अंडक्रमीण सप्तलोका भूरा दे ये भूतपंच को हो गया सत्य नाम का पंचीकृत भूत उससे ब्रह्मांडी की उत्पत्ति होती है अंडकर्मेण सप्तलोका तो भूरादय भूर्भुव महजन तपसत्य तेसु मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम कर्मेण कर्मा अपने नीचे भी अतल वितल सुतल तला तल रसातल महातल पाताल चौदभुवन है ऊपर सब कुछ उत्पन्न होते हैं तेज मनुष्याद प्राणीवर्ग वर्णाश्रम कर्मेण प्राणी वर्ग प्राणी के वर्ण आश्रम प्राणियों में मनुष्यदि में वर्ण आश्रम है व ब्राह्मण नक्षत्र आदि वर्ण आश्रम है ब्रह्मचारी गृहत वन प्रस्थ उस क्रम से जिनके लिए जो विहित कर्म शास्त्र भीत कर्म ये भी सब उत्पन्न हुए कर्म जिसके लिए जो विहित है शास्त्र भीत हुई उसका कर्म है जो कर्म जो कर उसका वो कर्म नहीं जिसके लिए जो विहित है उसको उल्लंघन करने से पाप होता है विहित तो कर्म करना चाहिए और किसके लिए क्या विहित तो क्या नहीं है वो भी जानना चाहिए जो कर्म करने के लिए अधिकारी है उनको तो अवश्य ही वेद अध्ययन करना चाहिए ब्राह्मण को तो निष्कारण षडंग वेद अद्यतव्य छः अंग के साथ वेदों को अध्ययन करना चाहिए उसके अर्थ को जानना चाहिए तो सु जान करके नहीं जानने पर भी उल्लंघन करने से पाप होता है जान करके उल्लंघन तो अधिक पाप है तो विही तो कर्म जैसे विधान किया गया वो कर्म कर्म की उत्पत्ति होती है कर्मसुच निमित्त भूते अमृतम कर्मजन फलम कर्म कहने के बाद फिर लोका कर्मसुच अमृतम मन सत्यम लोक कर्मसुच् अमृतम कर्म में अमृत कहा गया है कर्मज कर्मचल को कहा कर्म के फलों को अमृत इसलिए कहा है कर्म जब तक है अवश्य फल देता है फल बिना फल के बिना नष्ट नहीं होता है यवत कर्मा कल्पकोटिशतर भी न विनश्यवत फल च विनशती थे अमृत कर्मा कल्पकोटिशतर भी नीनस्य कर्म कल्पकूटिशत्व होने पर कर्म, कर्म नाश नष्ट नहीं होता है इसी प्र इसलिए फल हम न विनशति कर्म फल मिलेगा फल हम न विनश्यती थी फलत्वावश्य प्रतियोगिता का अभाव न बहुत फलत्वावश्य फल का अभाव फल नहीं होगा कर्म है तो कर्म का फल अवश्य मिलेगा ये नहीं कोई वस्तु रहने से पुराने जाने से आगे कोई काम का नहीं फेंक दो ऐसे होता है ना जो रखा है कहने के लिए बहुत दिन हो गया ख़राब हो गया उसको फेंक दो कोई चीज़ रखते हैं कपड़ा रखते रहे तो खराब होता है फेंक देते हैं इसी प्रकार कर्म में बहुत दिन रहने से आगे फल नहीं देगा ही नहीं कल पकुट सतेरे भी कर्म रहेगा और तब फल अवश्य देगा फल का अभाव नहीं होगा इसलिए फलों को कहा अमृतम कर्म फल भोगना पड़ता है इसलिए निषिद्ध कर्म करने से बचना चाहिए पाप कर्म करेंगे तो फल को अवश्य भोगना पड़ेगा कभी ना कभी भोगना पड़ेगा अभी जो दुख भोगना पड़ता है अपने किया हुए किए हुए पाप कर्म का फल है दूसरे को तो दोष देना सरल दे देते हैं किंतु अपने किए हुए कर्म फल भोगना होता है जितने कर्म जितने पाप कर्म जितने किया और जो ले करके आया उसको भोगना पड़ेगा पाप हो पुण्य हो अभी करेंगे तो आगे भोगना ही पड़ेगा इसलिए ये बुद्धिमत्ता नहीं कि गलत कर्म करके अपने को साधुत्वख्यापन तो करना अथवा बुद्धिमान मानना ये नहीं निषिध कर्म जितने हो सता नहीं करे और विहित कर्म अवश्य ही करना चाहिए उक्तमेवाथम उपसंजीर्षर मंत्र वक्षमाणाथम आ जो अर्थ कहा गया उसको उपसार करने की इच्छा से वह मंत्र कहते वक्षमानार्थम आगे कहेंगे सर्वज्ञ यदि यस ज्ञानम तप तस्मद्रह्म नाम जायते। सर्वग्या सर्वग्या सर्वग्य। सर्वग्य। सर्वग्य। सर्वग्य। वेत्ति यति परीति तो विद्य धातु भी ज्ञानार्थक है तो दो बार आने से एक सामान्य ज्ञान है और विशेष ज्ञान है सामान्य रूप से सब जानते हैं और विशेष रूप तत्त्व रूप से सबको सामान्य रूप से सब अद्वितीय ब्रह्म सत्य है बाकी मिथ्या है प्रपंच ये सामान्य ज्ञान ब्रह्मज्ञ को होता है ब्रह्म ज्ञानी को सर्व को जानता है और स विशेषण सर्व व्यक्ति ईश्वर सर्वी थी पूरा किसने क्या पुण्य पाप कर्म किया किसके वंश में किस वंशग उत्तर में क्या है सब जानते थे ईश्वर ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सर्वज्ञ कहने से कोई मान लेते हैं कि सब का ज्ञान उसको हो जाएगा मन में कुछ हो तो बता देगा और बहुत सब कुछ हो अतीत होना तो सब बता देगा इससे कुछ अभिप्राय से कुछ, कुछ लोग को मान लेते हैं कुछ लोग अपने में आरोप कह देते पूर्व जन्म में क्या था पांच जन्म पहले क्या था ये सभी बोल देते हैं ऐसे यदि किस को ज्ञान हो जाए वो ज्ञान अलग योग जब पल अलग है ब्रह्म ज्ञान का पल नहीं मन की बात बता दे मन में क्या सोचा था बता दे रुपया कितने रखा है पास में बता देगा सब भाषा भी जान लेगा तो वहाँ पकड़ में आ जाएंगे जो अभिनय करते हम ब्रह्म ज्ञान हो गया हमको सब मालूम है भाषा मालूम ना सरल नहीं है कुछ अभ्यास करके भाषा जान लेंगे फिर भी ये अन्य देश के भारत में भी इतने भाषा है सब जानना कठिन है कुछ आदिवासियों की भाषा है आदिवासी में अलग अलग आदिवासी में सबकी भाषा अलग है लिपि नहीं बोलने की भाषा सबकी भाषा अलग है बड़े कठिन है कुछ भाषा तो अर्थ तो नहीं समझे आएगा किंतु क्या बोलते शब्द समझ में आ जाएगा और कुछ भाषाई से ना तो अर्थ समझेंगे ना उसे वर्ण समझेगा <laughs> उसी भाषा के भाषाज्ञ स्वयं किसने कहा था अभी है तो बता देंगे तो हमारी भाषा से है टीन के डब्बा में छोटे छोटे कंकड़ रखो कंकड़ रखे हिला जोर से <laughs> <laughs> जैसे सुनाई पड़ेगा ऐसी पास हमको मालूम है कोई सहम बताया था <laughs> अभी चाहे तो बता सकते हैं क्या कहते हैं शब्द तो क्या कहते पता नहीं चलता है अर्थ तो, तो नहीं पता चलता है शब्द क्या कहते उसका अनुकरण करना बड़ा कठिन है किंतु सर्वविद परमात्मा सब अंतर्या है सब के अंदर क्या है भावना पुण्य पाप कर्म मन में क्या केवल चाहता है सब सर्वविद सर्विधि यसे ज्ञानमय तप परमात्मा सृष्टि करते हैं तप करके तप उनका ज्ञानमय अन्य के जो तप है वो तप अलग है कोई प्रयास चेष्टा कष्ट नहीं वो ज्ञानमय तप केवल ज्ञान है सृष्टि कल्प का चिंतन मन में ओह वृत्ति होनी है तस्माद्रह्म एतद इसी एतद् ब्रह्म में गर्भ है कार्य ब्रह्म नाम रूपम अन्न नाम देवता दत्तादि नाम है और रूप है और अन्न कहन से ये अन्न यहाँ वो पहले अन्न शब्द से आया था क्या कहा था अन्न व्याकृत माया तत्व तो। यहाँ अन्न है अन्न जिससे भोजन करके शरीर धारण करेंगे जाए थे वक्षमान्थम आह भाष्य माया वक्षमार्थमित टिका में वक्षमानस्य अविद्याविवरण प्रकरणस्य प्रकरण से परविद्या सूत्रार्थ उपसंहार इत जो पहले कहा गया उसको उपसंहार करने के करके मंत्र आगे कहते हैं वक्षमाणार्थ आगे के लिए अब यह सर्वज्ञ सर्वविद जो कहा गया उसका उपसंहार संक्षेप से कहते हैं आगे के लिए आगे क्या कहेंगे वक्षमानस्य से अविद्या अविद्या का विवरण व्याख्यान करेंगे अपरा विद्या अपरा विद्या का विवरण व्याख्यान करेंगे उसके लिए आरंभ आरंभा आरंभ करने के लिए उक्त पर विद्या सूत्रार्थ उपसार परविद्या का सूत्र विवरण नहीं हुआ अथ पराय तदाक्षरम अधिगम्य थे ये सूत्र है पर विद्या त पर विद्या का विषय ब्रह्म यद अदृश्यम ये भी कह दिया पर विद्या सूत्रार्थ उपसार करते हैं आगे अपर अविद्या अविद्या का अविद्या का विवरण व्याख्यान करेंगे प्रकरण आरंभ होगा भाष्य में य उत्तरलक्षण अक्षराख्यस उत्ता लक्षण से अदृश्य अग्राह्यम अगोत्र सर्वे अक्षर हे साम जाती सर्व माया भीशिष्ट होकर के सर्वज्ञ है विशेषण विशेषेण सर्व्य सर्व्य वह सामान्य ज्ञान से सर्वज्ञ और विशेष रूप से सामान्य अर्थ करते हैं समस्त समष्टिपेण मख्यन उपाधिना माया उपाधि के द्वारा समस्त समिरूपे सब जानते हैं विशेषण अविद्या व्यष्टिपेण अनंत जीव भाव आपन्न सर्व स्वपाधि तत्सिष्टे व्यक्ति अतिथव अध्यात्म चेद सूचित सामान्य माया रूपउपाधि से सब समस्ट जानते हैं विशेष व्यक्ति रूप उपाधि अविद्यााधि को अविद्या अविद्यादेश कहीं कहीं माया अबिद्या एक होने से व्यष्टिउपाधि अंतण कहते हैं और जो अविद्या कहीं उसके अंश कह देते हैं और अविद्या माया में भेद करते शुद्ध सत्य प्रधान मण्य सत्य प्रधान ये सब करते हैं प्रकृति एक ही, ही है वही माया वही अविद्या है उसमें कुछ तो अलग अलग रूप को देकर के त्रिगुणात्मिका माया है तीनों गुणों का मिश्रण होने पर से कहीं कुछ अधिक कहीं कुछ कम परिवर्तन होता रहता है तो जिसमें शुद्ध सत्य प्रधान है उसको माया कह करके मणिन सत्त्व प्रधान को अविद्या कह देते वही प्रकृति का नाम दो हो जाता है कहीं उसके अंश अंतगण उसका ही रूप है अंतगण है, है, है।, है और उसका कर कार्य है उसको उपाधि कह देते हैं कहीं आवरण प्रधान को लेकर के अविद्या कहते और विक्षेप को लेकर माया कहते हैं ऐसे अलग अलग शब्द शास्त्र में प्रयोग करते हैं एक ही प्रकृति माया है तो उसको माया आख्य हो गया समष्टि हो गया अविद्या आख्या ना ये उपाधि के द्वारा अनंत जीव हवम आप हुई है ये, ये अविद्या व्यष्टि रूप हो गया अंतकरण अलग अलग होने से अनेक जीवो को प्राप्त हो जाता है उपाधि अनेक होने से चेतनते के उपाधि के भेद से उपहित तो भी भिन्न हो जाता है एक ही चंद्र का जैसे अनेक दर्पण में अनेक प्रतिबिंब है इसी प्रकार एक ही चेतन का अनेक अंतकरण में जीव भाव चीता भाषा लगोने से जीव भाव हम्म अनंत जीव भाव आपन इसमें थे इसमें नहीं तो बना दो अभिद्या उपादेना अनंत जीव भाव आपना जीव भाव को प्राप्त हुआ है जीव भावम आपन बा। ये तो नया नहीं ये तो पुराना क्या न उसमें अनंत जीव भाव मापन मापन्न ये ये पुराना पुस्तक अच्छा अच्छा वो पुराने में आगे पुराना है ये ये पुनः है मध्य पुराने प्राचीन पुराना इसमें अनंतजीव इसे भाव आपन्न सर्व सोपाधि तत्सृष्ट च वेत्तीद उपाधि उपाधि सम्बद्ध सबको जानता है अतिद्व अध्यात्म चेद अधिदेव समि अध्यात्म व्यस्ति तत्वेद सूत्रित सूत्रूप से संक्षेप से कहा आगे उसका विचारण करेंगे मुंडक द्वितीय मुंडकों में सृष्टत्व प्रजापति तपसा प्रसिद्धम प्रजापति श्र... सृष्टि करते हैं तपस्या करते हैं ये प्रसिद्ध है तपसा पुराण में प्रसिद्ध है क्लेशात्मक तपस्या सृष्टि करते हैं तद्वत ब्राह्मणोपि पर सृष्टि तपोनुसार न वक्तव्यम प्रजापति के समान ब्रह्म यदि सृष्ट है यहाँ ब्रह्म में आगे पीछे हो गया ब्रह्म इस पुस्तक में ब्रह्मणों पर सृष्ट थे ब्रह्म यदि सृष्टा है तो तप अनुसारण करना बताना चाहिए तप करने के लिए तप करेंगे तो सृष्टा सृठी होगी यदि तप करेंगे तो तथा तो संसारितम तो प्रसृजित इसे क्लेश क्लेशात्मक तप करें क्लेश होगा तो कष्ट होगा तो संसारी हो गए इत आशंका है ये तप सत्व प्रधान माया ज्ञान ज्ञानाख्युपाधिक्नकार सृज्यमसदार्थिज्ञ तपो न तो क्लेशूप प्रजापतिनार्थ सधान सत् सधान यधान च माया ची सध माया का ज्ञानाख्यकार माया में परिवर्तन ज्ञान है परिणाम विकार ज्ञानाक्ष विकार परिणाम तदुपाधिकम उसे तदुपाधिक ज्ञान विकारम ज्ञान विकार है और ज्ञान रूप है वृत्ति वो ज्ञान किसका है सृज्यमान सर्व पदार्थ अभिज्ञ तो लक्षण सृज्यमान सर्व पदार्थ कर्मणि सृज्यमान सारृष्ट जिन की सृष्टि होगी सारे पदार्थों को जानना पदार्थ का अभिज्ञ तत्त्व विषय का ज्ञान यही ज्ञान है सृष्टि कैसे होगी सृष्टि सृष्टिक्रम क्या क्या सृष्टि होंगे उसको जानना यही तप है ज्ञान ही तप है ऐसे कोई कुलाल घटो बनाता है तो क्या बनाएगा मन में सोचता है और कैसे बनेगा सोचता है ईश्वर से सृष्टि करते समय पूर्व में कैसे सृष्टि हुई थी और प्राणियों के क्या किसके कहाँ कैसे बने ये सारे पदार्थ विषय का ज्ञान ही तप है न तो क्लेश रूपम संसारियों का जैसे तप क्लेश रूप और प्रजापतियों का इसी प्रकार नहीं है इसलिए परमात्मा में संसारित्व की आपत्ति नहीं है भाष्य में सर्वज्ञात ज्ञान विकार सार्वज्ञ लक्षण तपो यस्य ज्ञान में ज्ञान विकार सर्वज्ञ तपो तप आयासक्षण नहीं तस्माद् तस्माथथथ सर्वतुक्यलक्षण ब्रह्म कार्यलक्षण ब्रह्म हि रगर्भ गर्भाग्यं जायते किंच नाम असौ देंद्तती लक्षण ऋपम शुक्ल नील इत्यादि और अन्नच ग्रीयवादक्षण वीरहवाद उत्पन्न होता है पूर्व मंत्रोक्तण इतरोध दृष्ट्य पूर्व मंत्रे क्रम से उत्पन्न होता है नही तो यहाँ अलग कहते हैं वहाँ अलग कहते हैं तो उसी क्रम से समझ लेना कोई विरोध नहीं है ये केवल संक्षेप से कहा दिया आगे इसका कथन करेंगे अपर विद्या का व्याख्यान करेंगे ये प्रथम के प्रथम खंड समाप्त सांगा वेदा अपरा विद्योक्ता वेद अंगे सहंगा वेद प्रथम बहुचन अपरा विद्या विद्या कैग्वेद यजीवेदी इत्यादी आगे पराविद्या का, का। यत्त नाम विद्याषेक यदृश्यम इत्यादी नामूपन्न चाएत ग्रंथन ना। उतलक्षण अक्षर यया विदया अगम्यत परा पराविद्या सबसे उक्ता यदृश्यम यहाँ से लेकर के अभी अंतिम अभी पूर्व समाप्ति तक तस्मात नाम रूपमचा यहाँ तक अदृश्य से लेकर के ये पूरा ग्रंथ के द्वारा ग्रंथ उक्तलक्षण अक्षरम, अक्षरम ये विद्या अधिगम्य अक्षर यदृश्यम अग्रेम अगोत्रम इत्यादि ब्रह्म अक्षर है अक्षर जिस विद्या से जाना जाता है सात परा य अक्षर का कथन किया ष्ट मंत्र या तद आदि उसका ज्ञान जिस विद्या से उसका ग्रहण होता है अधिगम्य ज्ञाए थे यदि परा विद्या कही गई सविशेषण विशेषण ही स अदृश्यत्वादि गुण से विशेषण दिया विशेषण के साथ विषय ब्रह्म के अक्षर का ज्ञान के साथ विद्या कही गई ज्ञान में विशेषण विद्या कही गई विद्या का है विषय अक्षर और अक्षर का विशेषण सब अदृश्यवादी विशेषण का अक्षर विषय का अदृश्यवादी विशेषण में ऐसा जो अक्षर वो अक्षर है ज्ञान विद्या का विशेषण विद्या का विषय ऐसे कही गई अत पर विद्योर विषय विवक्त संसार मुख्याभर ग्रंथ आरभते अतः परम इसके आगे अन विद्या ये हो दो विद्या है अपरापरा दोनों का विषय अलग करके विवेक करके कहना है संसार मोक्ष अपरा विद्या का विषय संसार है अपरा विद्या का कार्य है मोक्ष है अपरा विद्या का कार्य विषय संसार है जितने अपरा विद्या है उसके अंतर्गत तो कर्मादि करता जन्म मरण को प्राप्त करता है संसार में रहता है परा विद्या होने से ब्रह्म ज्ञान से मुख्य होता है इसी के लिए उत्तर ग्रंथ आरम्भ करते हैं तत्र अपर विद्या विषय कर्त्रादि साधन क्रिया फलभेद रूप संसार हो अपर विद्या का विषय अपर विद्या के अंतर्गत तो ये सब कर्मा आदि भेद अंग सब उसमें कर्म करने के लिए कर्त्रादि साधन कर्त्रा, कर्ता कर्म कर्ण अधिकरणादि साधन से कर्म होता है क्रिया यागादि क्रिया कर्त्रादि साधन यागादि क्रिया उनका फल फल भिन्न भिन्न फल है विशेष किस का कोई कर किस कर्म का क्या पले, यही सब संसार है सम्यक शरणम गमनम जन्म मरण को प्राप्त करना निरंतर ये संसार है कर्म कृहते कर्म भोग आया कर्म कर तुंचते कर्म करने के लिए भोग करते भोग करने के लिए कर्म करते हैं जन्म से मरण मनुष्य जन्म यही संसार चल रहा है कब से अनादिकाल से अनादिकाल कितने दिन पहले हुआ था <laughs> <laughs> अनादित तो कह देते हैं थोड़े विचार करो अनादि का क्या अर्थ है तो चलता है ऐसे नहीं ऐसे कब अनादि मतलब उसके आदि ही नहीं है चलता रहता है और कब तो चलेगा अनंत है एक ज्ञान हो तो नष्ट होगा नहीं तो चलता ही रहेगा इसके पहले कितने बार क्या क्या जन्म प्राप्त कर लिया विचार करें अनादिकाल से मतलब कितने बार नहीं कितने करोड़ करोड़ बार सब योनि में चौरासी लाख जोनी तक कहते प्रत्येक के जोनी में कितने करोड़ों करोड़ बार जन्म ले गया होगा पता नहीं ये संसार अनादि काल से चला अनंत है और इसको विचार करें अनादि अनंत बहुत बड़े बड़े पुस्तकें में से नीचे प्रारंभ करो तो इधर देखो तो प्रारंभ कहाँ पता नहीं चलेगा अंत देखो तो ये भी पता नहीं चलेगा और बीच बैठे छोटे पुस्तक हैं नहीं एक सामने है इधर कितने देखो तो है इधर हाथ पहुंचता नहीं इधर कितने है तो इधर आगे है बीच में एक पृष्ठा में सारा एक जीवन का ही घटना में है वो भी पहले से लिखित तो है प्रारंभ में लिखित तो ही इसमें क्या क्या होगा कभी सुख कभी दुख कभी मान अपमान कभी व्याधि कभी मरण सब इसमें है इतने वो इतने के लिए आगे पीछे विचार करे तो उसके सामने ये एक पृष्ठ कितने है? इधर बहुत बड़ा आत्मता नहीं इधर भी बहुत है बीच में थोड़ा सा है वो एक है इसमें देखते देखते एक पृष्ठा भी नहीं होगी तो कहते पृष्ठा करना पड़ता है उसमें सारा जीवन सारा घटना कभी सुख हो दुखो कभी क्या कभी रोग कभी क्या होगा हो, सब है उसमें एक जो चला गया तो फिर आउ रह कर आ गया यही चलता रहता है यह कि जीवन का कितने क्या मूल्य है कितने समय है ऐसे आगे पीछे कितने इसके पहले चले गए अब जो है पहले से लिखित है उसको भोगना पड़ेगा कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार अपने आप ही बन जाता है आगे लिखा हुआ नहीं अपन जैसे कर्म करेंगे आगे अपने आप आ जाएगा ये आजकल तो कंप्यूटर में सब करते सब पहले से है अपने आप ही सब हो जाएगा क्या कर्म करता है क्या करेगा आगे आगे सब अपने आप आ जाएगा आप देखते रहूँ आपके सामने लिखित आ जाएगा वो क्या क्या कर्म लेकर आया है भोगना ही पड़ेगा अभी कुछ कर्म करता उसके है उसके अनुसार हो जाएगा और कितने कर्म रहा कितने कर्म भोगना है ये भी हिसाब करने वाले बनाते है <laughs> बैलेंसट बनाते है वो सब है कर्म कितने चला गया कितने बाकी रहा और क्या किया कितने आगे भोगेगा इस जन्म कितने ये सब हिसाब चलता रहता है उसमें एक जीवन में थोड़े से समय मिलता है थोड़े मनुष्य जीवन में मौका मिला है यदि प्रयास करे परमात्मा साक्षात्कार कर पाए नहीं तो ऐसे ही चला गया चलता रहता है भटकता है यही कहते है ये जीवन संसार का कथन करते इसलिए ये समझना है अभी कहाँ है क्या करना है ये कहा अनादि अनंत दुख स्वरूपत्वाद हातव्य प्रत्येकम शरीर भी ये अनादि अनंत दुख स्वरूप है मध्य में थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है किंतु दुखालेम वो सुख भी दुख देने वाला है इसलिए नायक लोग को समझने वाले सारे सुख को दुख के अंदर रखा है एक विश्व दुख नाश मुख्य कहते हैं एक कभी दुख में दुख सुख दुख दोनों है इसलिए दुख सुख प्राप्त होता है तो प्राप्त होते ही आगे नहीं मिलेगा करके दुख शुरू हो जाता है किसको भोजन नहीं मिला अच्छा भोजन मिल गया भोजन मिलते संत तो खुश तो है तुरंत तो काल को नहीं मिलेगा अजीत तो मिल गया फिर आगे दुख है और दुख सुख जो प्राप्त होता है उसमें भी कम ज़्यादा हुआ तो भी दुख है बहुत कुछ है दुख स्वरूप है पूरा प्रत्येक में प्राप्त बहुत हो गया कोई कमते नहीं किंतु अपने से किसको अधिक मिल गया अपना कुछ कमते नहीं हुआ अपने को यदि किसके पास दस करोड़ दूसरे पास बीस पचास करोड़ हो गया तो तुम्हारा कोई कमते हो गया क्या तो जितने थे इतने किंतु उसमें दुख लग गया वो हमारे से आगे चला गया और यदि हम अधिक हो गए वो यदि कम हो गया हम दस करोड़ वो भी कम होकर पाँच एक को आ गया बड़े खुशी <laughs> मिला नहीं हमको कुछ तो कम हो गया तो हम बड़े हो गए इसी प्रकार ये साथीशय है साथी होने से दुख मिलता है ये पूरा संसार दुख को स्वरूपत् हाथव्य त्यक्तव्य वाक त्याग त्याग करना चाहिए कौन त्याग करेगा कोई त्याग करना करे प्रत्येकम शरीर भी शरीर वाले सबको सबको दुख है यह नहीं कि गुरु जी त्याग त्याग कर रहे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा कोई एक कर रहे हैं तो उसे हमको प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है अपने अपने संसार सबका अलग अलग है सब अपने को त्याग करना पड़ेगा और कैसे त्याग करना है सामस्त्य न पूरा पूरा तोड़ा चोड़ी से नहीं होगा सामस्त्य न समस्त पूरा टीका में अनादि उपादान रूपेण अनंतो अनादि है उपादान रूपेण अनादि है उपादान उसका कारण इस प्रकार है अनंत ब्रह्म ज्ञानात प्राग अंत सम्भवात् ब्रह्म ज्ञान के पहले नाश नहीं होगा इसलिए अनंत है प्रत्येकम शरीर भी हाथव्य सब जीव को छोड़ना है दुख रूपत्वादिता दुख रूपत्व हातव्य ऐसा कौन से क्या हुआ यदा और एक जीववादि न एक चैतन्यं एक अभीया बद्ध संसर तदव कदाचि मुच्यते नस्मदादीना बंध कोई कहते एक जीववादी एक जीव हे एक ही, ही चैतन्य जीव भाव को प्राप्त किया वह बद्ध है वह मुक्त होगा एक चैतन्य चैतन्य एक ही एकया या एव अविद्या बद्धम संसारती एक अविद्या से बद्ध होकर संसार को प्राप्त करता है और वही चैतन्य तदेव कदाचित मुख्य थे कभी ज्ञान प्राप्त करेगा तो मुक्त हो जाएगा जो बद्ध है वो मुक्त होगा हमारे कुछ नहीं न अस्मद नाम हमारे में बद्ध है नहीं बस बड़ा आशा है एक जुआ समझे कोई एक बद्ध है वो मुक्त प्राप्त करेगा हम तो अब कोई चिंता नहीं बंधु मुखिया नहीं जब कष्ट होगा तो पता चलेगा हमारे कुछ बंधुमुखिया नहींति तदपास्त में निरस्त हो गया वो ठीक नहीं ये। एक ही चैतन्य ठीक है संसार एक है नहीं है उसका प्रतिबंध के दिखता है तो अनेक सब अपने को मानते हैं श्रुति बहिष्कृतत्व श्रुति विरुद्ध होने जीवन श्रुति बहिष्कृतत्व तो एक मत है मुख्यतः तो एक मत ही है उसको समझना कठिन होता है अनेक जीववाद मत को लेकर के शास्त्र में बताते हैं आगे उसको समझने पर वो ठीक है वहां एक जीववाद मानेंगे तो एक ही जीव है वो संसार बंधन से मुक्त हो गया तो संसार समाप्त तो हो गया और कोई बद्ध नहीं मोक्षा नहीं एक ही जीव है अभी भी जैसे आप एक ही जीव कौ अपने से बिना कोई कहाँ आए नहीं आप ही एक है जीव संसार आपका ही है आपको अनेक जीव दिखते हैं जैसे सपने में दिखते हैं आपसे भिन्न कोई जीव है नहीं अभी अनेक दिखते हैं जिस प्रकार सपने में आप अकेले सोते हैं आप सपने देखते हैं आपके स्वप्न परपंच में जितने मनुष्य पशु पक्षी शत्रु मित्र आदि है वास्तव कोई आपसे भिन्न है क्या भिन्न नहीं होने पर भी सपन में अलग दिखते हैं इसी प्रकार अभी आपसे भिन्न नहीं होने पर भी अलग दिखते हैं जिस प्रकार स्वप्न में आपका जागृत शरीर है जो वस्तु होता आपका शरीर है उसको नहीं जान करके स्वप्न कल्पित शरीर को मैं मान लेते हैं इसी प्रकार अभी आपका वास्तव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप उसको नहीं जान करके ये जागृत काल में जो शरीर इसको मैं ही मानते हैं किसी में अहम बुद्धि होने के कारण बाकी में अन्य तो भिन्न बुद्धि होती है भिन्न कोई नहीं है फिर भी परिच्छिन में मिथ्या शरीर में अहम बुद्धि होने से बाकी सब भिन्न मेरे से भिन्न है उनके मत के अनुसार अभी तो कोई मुक्त नहीं हुआ क्योंकि आपसे भिन्न कोई है नहीं आपके द्वारा स्वप्न में जैसे कल्पित गुरु शिष्य कल्पित है मंदिर कल्पित है ईश्वर को देखते हो भी आपके कल्पित है उठने के बाद कोई नहीं रहते है इसी प्रकार आपके द्वारा सारा ब्रह्मांड कल्पित है एक कमरा में दस व्यक्ति से होकर सपना देख रहे हैं सबका सपना एक ही होता है सबका सपना प्रपंच जैसे अलग है आपके सपना प्रपंच में जितने हो आपके लिए वही दिखते हैं दूसरा कोई सेवा हुआ उसको पता चलता है आपके स्वप्न प्रपंच में जो कोई सेवा हुआ दौड़ रहा है वो दिखेगा जागृत अवस्था में कोई स्वय है आपके सपने में वो आते हैं वो नहीं जदि आएंगे आप सपन कल्पित तो रूप से आएंगे इसलिए आपका प्रपंच अलग है उसका ही आप कल्पक है उस आप मुक्त हो गए तो आपके प्रपंच में समुक्त हो गए और आप मुक्त नहीं तो आपके प्रपंच कोई मुक्त नहीं हुआ ये नहीं कि अपने से भिन्न कोई जीव ऐसा नहीं तो अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ मुक्त नहीं हुए तो शास्त्र को प्रमाण मान करके कहते अभी तक वो कोई मुक्त नहीं हो तो आगे कैसे मुक्ति होगी शास्त्र प्रमाण से मुक्ति हो जाएगी तो किंतु ज्ञान किसको आपके प्रपंच में अभी कितने जीव है सपना प्रपंच में बहुत जीव है सपना देखते समय बहुत तो लगते हैं हे है अनेक जीव है इसी प्रकार अभी आप वो जो जितने के देखते हो आपके प्रपंच में आपसे भिन्न कोई नहीं आपका तो कल्पित शर् नहीं आपका जो बात वास्तव स्वरूप आपके अंदर दिखता है तो अभी तक वो कोई किसी को तो ज्ञान नहीं हुआ कोई मुक्त नहीं हुआ तो फिर शास्त्र में जो जीवन मुत कहा गए जीवन मुत ये जीवनमूत श्रुति का विरोध होता है इसलिए शास्त्र श्रुति बहिष्कृत एक जीव मत कहा वो आगे एक जीववाद का स्पष्टीकरण होता है अनेक जीव मत मान करके शास्त्र में बताते हैं उनके अनुसार एक जीववाद आपके प्रपंच में आप ही एक है कल्पक बाकी सब कल्पित है दूसरा कोई दृष्टा है नहीं एक ही जीव एक ही जीववात जो कहते हैं किंतु एक जीव कोई है वो बद मुक्त है हमारे में बंधन मोक्षा नहीं ये ठीक नहीं है सुश्रुत भी क्रियाकारक फल भेद से प्रधान भवती सुश्रुत अवस्था में भी क्रिया कारक का फल कुछ नहीं एक आप का कोई कर्म नहीं कोई क्रिया नहीं कोई कुछ फल नहीं एक आप रहते सो, सो गए किंतु उसे विलक्षण है ज्ञान हो ज्ञान से सारा संसार को त्याग करना है सामर्थ्य न बुद्धि बुद्धिपूर्वक प्रहान से तत्व विशेष समाह बुद्धिपूर्वक ज्ञान से जो त्याग है वो विलक्षण है सुश्रुति so, के से विलक्षण है इसलिए कहा सामस्त्य नातव्य स्वपाधि अविद्या्य अविद्या प्राणेन आत्यंतिक प्राणम विद्याफल इतर्थ स्वपाधि अविद्या अधिकारी चेतन उसकी उपाधि अविद्या कार्यस्य ये संसार पूरा अविद्या का कार्य कारण क्या होगा अविद्या है कारण कारण अविद्या का प्रहणन त्याग करने से उपादान कारण के नाश होने के बाद कार्य का नाश हो जाएगा अविद्या प्रहण न आत्यंतिक प्रहण उपादान कारण के नाश के बिना नाश नहीं यही से सुरश्रुतिकाल में भी दुखों का अभाव होता है किंतु अविद्या अविद्याण से फिर जगता है अ विद्या के निवृत्ति हो जाने पर आत्यंतिक प्रधान संसार का ये विद्या का फल है ज्ञान का फल है उसको ज्ञान से पूरा त्याग करना चाहिए सामस्थ्य न भाष्य में नदी स्रोतोवत अवव्यवच्छेद रूप संबंध तदुपसमलक्षण मुख्य हो परा विद्या विषय अनादि अनंत अजरो अमर अमृत अवयसुदा शुद्ध प्रसन्न स्वात्म लक्षण परमानंदो इति नदी श्रोत नदी का प्रवाह नदी प्रवाह चलता रहता है पानी चलता रहता है बीच में थोड़ी देर बंद हो जाता है आप देखते देखते आंख बंद कर दो प्रवाह तो चलता रहता है कोई देखे नहीं देखे पानी चलता ही रहता है ऊपर असर से आता है नीचे जाता जाता है आने जाने करने में वे बीच में कभी आना बंद हो गया ऐसा नहीं नदी स्रोत जिससे चलता हैसे अविच्छिन्न अव्यवच्छेद रूप व्यवच्छेद नहीं लगातार चलता है इसी प्रकार ये संसार संबंध होता है ऐसे ही जो दुख जन्म मरण जो क्रिया कर्म फल भेद का जन्म कर्म कर्म, कर्म जन्म मरण जन्म मरण ये चलता रहता है ये संसार निरंतर चलता रहता है तद उपशम लक्षण मुख्य ये जो संसार उसका उपशम शांत हो जाना ये अविद्यावृत्ति होने से मुख्य हो जाएगा यही परा परा विद्या विषय परा विद्या का कार्य है ब्रह्म विद्या के निवृति अविद्या के निवृत्तिद्या कार्य निवृत्ति यही असंसार मुख्य पर विद्या विषय अनादि अनंत अजर अमर अमृत अभय शुद्ध अभि परा विद्या का विषय ब्रह्म है ओ अविद्या अविद्यावृत्ति ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है पर विद्या का विषय ब्रह्म वही मोक्ष स्वरूप है जो कि अनादि है अनंत है वास्तव शुद्ध चेतन अनादि अनंत और संसार को माया को जो संसार को अनादि अनंत कहा अनादिता है संसार किंतु अनंत नहीं ज्ञान से निवृत्त होता है और ये अनंत वास्तव है ब्रह्म जरा रहित अजर अमर और अमृत अमर कार्थ क्या अपक्ष रहित टीका में क्योंकि अमर नाम मृत अमर करेंगे अमृत तो दोनों बराबर होगा अपक्षय रही अमर, अमर तो अमर अमृत तो है नाच रहित अपक्षय नहीं होता नाच नहीं होता है छ पदा विकार में से कुछ नहीं जन्म नहीं अनादि है अस्थिवर्धते अपक्षय तनोश विपरिणमतेन कुश नहीं जायते अस्थिवर्धते विपरिणमते अपक्षति छ विकार में से अमर अपक्षय अमृत से रहित अनादिगहन से जन्म नहीं पुरा से विकार रहित अभय पदे शुद्ध व प्रसन्न प्रसन्न स्वच्छ आनंद रूप प्रसन्न धर्माधर्म काल से रहित कर दिया स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण स्वात्म नहीं प्रतिष्ठा स्वस्वरूप अवस्था ने ए मोक्ष हे मोक्ष में कुछ प्राप्त होने का नहीं कुछ करना नहीं अपने स्वरूप में रहना अपने स्वरूप से हटा सारा संसार ही दुख होता है तभी स्वरूप से हटने पर स्वरूप में थे है, तो दुख नहीं है अपने स्वरूप में स्थिति यही है मोक्ष परमानंद है वो अद्वै अद्व, अद्व, अद्वितीय है टीका में अपर विद्या पर विद्या से विषय प्रदर्श्य अपर विद्या का विषय संसार और पर विद्या मोक्ष विषय देखा करके पूर्व अपर विद्या विषय प्रदर्शन नुतिर अभिप्राय माह दो विद्या है अपर विद्या का विषय संसार और पर विद्या का विषय मुख्य कह करके, करके अभी पहला अपर विद्या का विषय दिखाते हैं श्रुति दिखाती है क्या अभिप्राय श्रुति का पर विद्या को पहले नहीं कह करके अपर विद्या का विषय क्यों कहते हैं भाषा में पूर्व तबत अपर विद्या विषय प्रदर्शनार्थम आरंभ अभी आगे आमंत्रण जो आरंभ करते हैं करेंगे किसलिए अपर विद्या का विषय दिखाने के लिए अपर विद्या का विषय अपर विद्या का कार्य क्या है इसको दिखाने के लिए आरंभ करते हैं क्यों पहला अपर विद्या कहते हैं तद दर्शन ही तर्वेद उपपत्ति ये संसार अपर विद्या का विषय समझे देखने पर उसे वैराग्य होगा निर्वेद वैराग्य हो। उसको समझने पर नहीं वैराग्य होगा जब विचार नहीं कर पाते हैं तो वैराग्य नहीं होता है वो जैसे पशु पक्षी जो मिलता है खाते हैं आगे तो चलते पहले क्या हुआ था आगे क्या होगा कोई चिंता नहीं इसी प्रकार जो लोग आगे पीछे चिंता नहीं करके कहते हैं जन्म मिला भोग करो खाओ पियो मौज करो पशु के समान है जब विचार करे थोड़ा आगे पीछे यही दूरदृष्टि है मनुष्य के पास ही सामर्थ्य है विलक्षण शक्ति है मनुष्य में देवताओं का सामर्थ्य होने पर भी भोगासक तो होते हैं मनुष्य विचार कर सकता है पहले क्या था आगे क्या कितने साल पहले का कितने जन्म अनादि कब से जन्म हो रहा है मरने के बाद कहाँ जाना है मरना सुनिश्चित है सब जानते हैं लगता है हमारे मरने तक अभी नहीं सब लोग तो मरेंगे हम तो कुछ देने बाकी है बूढ़ा के मरने का समय आ गया ऊपर कहता मरने वाला फिर होता है कुछ तो है कभी कभी होता है बहुत उम्र वाले स्वस्थ रहते हैं कम उम्र चले जाते हैं कोई अधिक उम्र होने पर मरेगा सबको लगता है अभी तो हमारी उम्र बहुत कम है बहुत बूढ़े बूढ़े सब है पर हो जाएंगे हम तो बाद में जाएंगे किंतु तो वो कह पहले कभी वो चले जाता है कितने देखते देखते चले जाते हैं किसका कोई निश्चय नहीं।, नहीं है किसी कोई बीमार नहीं है किंतु कभी होगा चला गया हाँ वैद्य को बता बताएंगे हाँ देखेंगे बोला हाँ उसका कुछ ना कुछ बता देंगे कुछ नहीं तो हार्टफेल हो गया कह देंगे बस हो गया और क्या आगे क्या करना कोई सुप्रीम कोर्ट को जाना ना किसको करना बस जो हो गया तो गए अब आगे आगे क्या करना राम राम सत्य है बस गया फेंक दो तो ये चलता रहता है विचार करने पर वैराग्य होता है संसार का स्वरूप थोड़ा समझने के लिए श्रुति में भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने के लिए श्रुति है किंतु वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता है वैराग्य के लिए पहले अपर विद्या को दिखाती है श्रुति वैराग्य हो अपर विद्या को समझे तभी वैराग्य प्राप्त होने पर ही ब्रह्म विद्या में अधिकार है तथा तो चक्षती श्रुति कहती कही परिचय लोकान कर्म चेतान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृत्य न तब तो गुरु के पास जाएगा ज्ञान प्राप्ति करे लोकान परिचय कर्मफल है कर्मचेतान कर्म से प्राप्त लोक इसकी परीक्षा करके विचार करके देखे क्या परीक्षा करना नास्तिक अकृत कृत्य न कित्य कार्य कर्मण अकृत नित्य फल प्राप्त नहीं होता है कर्मफल अनित्य है जो वैदिक कर्म है असमेध वाजपेय विश्व याग बहुत याग बड़े कठिन याग है आजकल करना संभव नहीं होता इतने कर्म जो है तो जितने भी कर्म है कर्मफल अनित्य है नित्य नहीं है यही विचार करना परीक्षा करना ये तो आगे मनुष्य जीवन तो थोड़े समय है आगे स्वर्ग में ब्रह्मलोक लोक आ जाएंगे तो कितने हजार हजार वर्ष रहेगा तो भी वो अनित्य है और वो विचार नहीं करके मनुष्य जीवन थोड़े समय के उसके लिए ही सारा जीवन बर्बाद कर देता है कुछ मन में स्वता हमको ये मिल जाए उसके पीछे बस लगा रहता है सब चाहते दुख नहीं मिले हमेशा सुख मिले हमारा सम्मान हो धन समृद्धि बहुत हो जाए हमको सब आशा के बड़ा कहे बड़ा प्रयास करते करते कितने एक समय में राष्ट्रपति एक बनेगा प्रधानतरी के बने हजार लोगों कहीं बन जाए भगवान भी क्या करेंगे कितने को बनाएंगे ये इसलिए भगवान छिप कर रहते सामने आएंगे तो उनको पकड़ेंगे हमको बनाओ हमको बनाओ पकट नहीं होते हैं। करेंगे क्या ये सौ लोग ऐसे करते करते मरते हैं कुछ नहीं जबकि पहले से निश्चित है आपको क्या बनना कितने दिन बचना कब मरना इसको याद करने पर बैराग्य हो तभी ज्ञान प्राप्ति के लिए तद विज्ञानार्थम सद्गुरु में भविष्य श्रुति कहती इसलिए पहले दिखाते हैं ये संसार अपरा विद्या विषय है ये अप्रदर्शिते परीक्षा उपपद्य तत् प्रदर्शन आ जब अपराविद्या का विषय नहीं देखा सामने नहीं देखे तो परीक्षा क्या करेंगे किसी परीक्षा करने के लिए कहते तो ये रक्त परीक्षा करते रक्त परीक्षा करने के लिए कहीं डॉ वैद्य को जाकर वैद्य के पास गया हाँ रक्त परीक्षा कर दो वो सुई लाकर फोड़ मारता है ये डरता है रक्त परीक्षा करने कहा आप इंजेक्शन क्यों, क्यों? क्यों लगा दो या लेगा ना रक्त लेने का रक्त लेगा ना रक्त परीक्षा करो वहीद्य रक्त परीक्षा करो रक्त क्यों यहाँ क्यों लगाया झगड़ा कर रक्त तो परीक्षा करना है ना अरे पहले यहाँ क्यों फोड़ लगा सुई डॉक्टर क्या करेगा रक्त लेगा ना पहले सुई लगाएगा <laughs> और रोगी झगड़ा करता है बोले मैं कहा रक्त परीक्षा करने के लिए अब आकर सुई घुसा तो हम भी आप क्यों घुसाएंगे दूसरे घुसाए रक्त ले बिना परीक्षा कैसे करी करेगा ये अविद्या का विषय संसार को थोड़ा देखने पर परीक्षा होगी इसलिए पहले श्रुति दिखा दिए है अपर का विषय क्या संसार थोड़े विचार करे संसार के विषय में और श्रुति स्वयं दिखाते फिर परीक्षण करो परीक्षा करो कितने दिन रहना है कितने दिन इसके बाद क्या जाना है कहाँ जाना है ये थोड़ा सा यदि ध्यान रखे ना कितने दिन स्वास्थ्य चलता है और कब जाने समाप्त हो जाएगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा, बाद क्या होगा? ये यदि थोड़ा सोचे विचार करे तब थोड़ा वैराग्य होगा ये वैराग्य के बिना व्यर्थ है मनुष्य जीवन भोग के लिए मनुष्य जीवन ही वैराग्य प्रधान है विवेक हो तो वैराग्य हो वैराग्य होने पर ही ज्ञान प्राप्त होगा इसलिए श्रुति भी जो ब्रह्म विद्या का प्रतिपाद गोपनिषद ब्रह्म विद्या पहले वैराग्य के लिए अपराविद्या कहती है आगे पराविद्या कहेंगे ओम स नो मित्र संुण